बलाद पहले कहा स्वप्रम बलाद कर दृष्टान देते हो तो स्वप्न का न दृष्टान्त तथा प्यंगी करो शीतान्तरो सप्रभुत्व प्रभु सास्वती अवस्था में इंद्रि व्यापार विशिष्ट है न इंद्रियाणी इंद्रिय कार्य कार्य नहीं अब दृष्टान्ति भी नहीं न दृष्टान तथा अंगीकरो सर को मानते हो के द्वारा नहीं ग्रहण होता है दृष्टांत नहीं फिर भी मानते हो स्वीकारते हो यही सफल होते हैं सब प्रकाश यदि साधन बिना भान हम के बिना भान होता है हिस्सा प्रकाशक जो पर प्रकाश है वो साधन के द्वारा भान होगा ये साधन के बिना भान होता है तो हिस्सा प्रकाशत्व इंद्रियानी ना संती। इंद्रिया <गँगे> ते न इंद्रिया तो थी सुप्ति ग्राहका इंद्रिया न सन्नी सुश्रुति ग्राहक इंद्रिय है तेम स्व कारण विनवाद सुश्रुति में इंद्रिय कारण में लीन हो जाते हैं दृष्टान से संप्रतिपन्न ना उभय सम्मत दृष्टान नहीं है क्यों नहीं है परसुक्त अप्रसिद्धत्व से उक्त परसुक्ति आपके लिए अप्रसिद्ध है तथा भी अंगीकर स्वशुति को मानते हो पर सिद्ध करने के लिए अनुदान करने के लिए अपनी देते हो तो अपनी सुक्ति को मानते हो दृष्टान्त नहीं है और वो ग्राहक इंद्रिय नहीं उन पर भी स्वस्थि को मानते हो एवं चीज साधने बिना साधन का ज्ञान साधन अंतर न साधने ज्ञान साधन कि ज्ञान के लिए ज्ञान साधन चाहिए ज्ञान साधन के भानं प्रकाशनं यही स्वित सप्रभुम सुचुत स्वीत्र अनुमान प्रोग करतेमता सुप्रकाश पक्षे सुक्तिमता सुक्ति के प सिद्धांत स्वप्रकाशत्व अनुमान करेगा पूर्व पक्ष नहीं मानता है पक्ष है स्वप्रकाशत्व साध्य हेतु असत सत्य ज्ञान साधन सुशमान ज्ञान साधन नहीं होने पर प्रकाशमान होने से स्वप्रकाश है दृष्टान्त क्या है सांख्यात्मत सांख्य लोग आत्मा लो को स्वप्रकाश मानते हैं साधन के बिना प्रकाशमान होने से जैसे आत्मा स्वप्रकाश हो इसे सुक्ति भी स्वप्रकाश हो और प्रभाकर के मत के अनुसार वो आत्मा को जड़ कहते है प्रभाकर ही मान सको एक मत है संवेदन ज्ञान को सप्रकाश मानता है प्रभाकर प्राभाकर अभिमत संवेदनावत प्रभाकर से प्राभाकर प्रभाकर के अनुयायी के अभिमत संवेदन है सप्रकाश है क्योंकि संवेदन ज्ञान का प्रकाश होता है अन्य साधने के बिना घट ज्ञान होने पर घट ज्ञान को स्व्रकाश मानते ही वो घट ज्ञान स्वयं को प्रकाश करता है स्वप्रकाश होने के कारण विषय को तो प्रकाश करता है ज्ञान और ज्ञान का आश्रय आत्मा को भी आश्रय ज्ञान भान आश्रय आत्मा का भान होता है स्वप्रकाश होते ज्ञान का और विषय का घट आदि का भान होता है त्रिपुटी का भान होता है अयम घट घट हम जानी ज्ञान से अतिरिक्त अनुव्यवसाय प्रभाकर नहीं मानता है घट ज्ञान हुआ वही घट ज्ञान विषय को प्रकाश करेगा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान का भी प्रकाश हुआ और आश्चर्य आत्मा का भी प्रकाश हो गया और घट माना में अलग अनुव्यवसाय नहीं है। तो संवेदन को स्वप्रकाश प्रभाकर मत के अनुसार संवेदन में ज्ञान स्व प्रकाश होगा उसको दृष्टान्त बनाया प्रभा प्रभाकर अभिमत संवेदन मत क्यूँकी ज्ञान साधन नहीं होने पर भी प्रकाश नाम हेतु ही शाक्य शाक्याभिमत स्वात्मवत बौद्ध के अनुसार आत्म जिस प्रकार मानते हैं सब प्रकार से ज्ञान को साधन के न्थ प्रलयस दृष्टान्त उदाहरता सुश्रुति प्रलय अद्वैत अनुपल बात अनुमान क्या था प्रलय में सिद्ध किया प्रलय के लिए दृष्टान को प्रलय का दृष्टान्त उदाहरता है सुश्रुति सुश्रुत में अद्वैत स्व च प्रसाद प्रलय के लिए दृष्टान्त सुश्रुति सुश्रुत में अद्वैत सप्रवत्व सिद्ध करके उसी अवस्था सुष्ट्य में सुख प्रसाद सुख है सुख साधन करने के सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने आकांक्षा मुठा पाई थी पहले पूर्व पक्षी शंका करता है फिर सिद्ध करें सुशुद्धि सुख रूप है शेणु दुखम तदा नुख ततस्ते शिष्य के सुखमें सुखमें सुखम अद्वैत स्व अद्वैत स्वस्थ अस्तुस्ता अव्यय तो स्वप्रभा तो मान लो अव्यय तो स्वप्रकाश किन्तु सुख तो सुखम कथम बद अव्यय हो गया स्वप्रकाश हो गया किसे में सुख कैसे कैसे होगा ऐसे कहने पर सिद्धांतिक सुनो सदा दुखम नास्ती सदा कहा सुसुचित अवस्था में दुख नहीं है दुख नहीं तो ततस्ते सुखम दिश्ते दुख नहीं तो सुख ही सिद्धांति कहता है सुख सुख प्रतिग्न दुख से तदा सुख के विरोधी दुख सुचुतिन से सुखमें सुख ही रहता है सुख दुख प्रकाशतमसोन से दुखा भाव सुखमे अभ्येयन दुख नहीं तो सुखमान चाहिए ये अभिप्राय से सिद्धांति ने कहा सुख तो दुखा भाव की मान दुख नहीं तो सुख मन ही किंतु दुखा भाव में क्या प्रमाण ऐसा आकांक्षा होने पर श्रुत अनुभव भाव श्रुति श्रुति भी प्रमाण रो विज्ञानिक अनुभव भी प्रमाण यन सैद्विद्व विधो अतरो अरोगीतिश्रुति तच्चे विदुः अंध सम्य नो वि प्राह अंध सन्नप्यन सियाप्यन सीधो विदो थी श्रुति विदु अंध सन अपि आनंद सिया पूर्वावस्था में होने पर भी सुसूच अवस्था में आनंद अंधरहित तो हो जाता है विद्ध अविधो भी पहले पूर्वावस्था में विद्ध हो दुख विशिष्ट हो तो सुसूच अवस्था में अविध दुख रहित हो जाता है रोगी अपि आरोगी रोगी भी सुसूच अवस्था में आरोगी रोग रहित तो हो जाता है सार्वजना विदु विदु सब सब जन जानते में रोग है है कष्ट गाढ़ से नींद बाकी समय में बड़ा कष्ट है आया तस्मा एतम सेतुम तीर्थ अंध सन आनंदोती विद्यसन अविदो भवती उपचापी सन अनुपचापी होती तद यद्यपि इदम भगवत शरीरम अंधम एतम् अनंध ये आत्मा को सेतु रूप से कहा सेतु हे आत्मा को सबको करने वाले मर्यादा मर्यादा को ध्यान करने वाला आत्मा है सेतुम तीर्त्वा तीर्त्वाकार आकार प्राप्त्य ये आत्मा स्वरूप है उसका अतिक्रमण नहीं हो सकता सचास के द्वारा इसे तीर्थ से तीर प्राप्त प्राप्त करके आत्मा को प्राप्त कर करने पर अंध सन आनंद पहले अंध होता पश्चात पश्चात्न होता है विद्धसन दुखी होने पर भी अबिद हो जाता है उपताप है रोगी, रोग उपताप है रोगी सन अन्सूचित तद्यपिद भगवत शरीरम अंधवती आनंद सब अंध होने पर भी सुसूचिनंद हो जाता है इत्यादिश्रुतिर देहाभिमान प्रयुक्त अन दोषान सत्तो निभा दोष है देहाभिमान के कारण अंधत्वादी ये दोष सुसुक्ति में नहीं है सूत्र निवारण करती है व्याध्या दिना पीड़्यमान सुक्तो तब दुखानुभव नास्ती रोग से पीडियुक्त तो होने पर भी सुसूच अवस्था में दुखानुभव नहीं होता है दुखानुभव होगा तो उसको सुसूप नहीं कहते इतना तो सर्वजन प्रसिद्ध ये सर्वजन सिद्ध है तो पहले कहा था सुशुक्त में दुख नहीं इसलिए सुख है किंतु दुख भाव होगा तो, हो तो सुख रहेगा ये जो नियम तो कोई नहीं जहाँ दुख नहीं वहां सुख ही है यत्रम ये व्याप्ति में व्यभिचारता है ये दुखा अभाव तत्रम इत्याचार द्याक्ति लुष्ट आदु लुष्ट ढेला है मिट्टी का ढेला पाषाण पत्थर है इसमें तो दुख है दुख अभाव तो है तो यत्र अभाव तत्र सुखम व्याप्ति मानेंगे तो वहां सुख होना चाहिए मिट्टी ढेल पत्थर में सुख है नहीं। तो, दुखा तो, तो ये दुखा भाव तुख में ये व्यभिचार हुआ, पत्थर आदि में दुखा भाव तो है सुख तो नहीं है व्यभिचार होगा ये शंका पूर्व भी शंका करता है न दुखा भाव मात्र सुखं सुखंग लोस्टिलासु सुखि दया भावस्य भावस्य दया भाव दिख चेद विषम वचम सुख दुखा भाव न सुखम अवस्था में दुखा भाव रहने से सुख रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं दुखा भाव मात्र न सुखम हेतु है लुष्ट शिला से दुष्ट स्वाद दुख का अभाव सुख का भी अभाव है तो दुखा भाव रहेगा तो सुख ये व्याप्ति कैसे होगी हुआ? व्यविचार होगा विषम बचर ये है। दृष्टांति के अनुसार नहीं है कैसे नहीं बताते हैं? दुखा भाव मात्र में सुखम कल्प तुम न तो कहते दुख नहीं तो सुख ऐसे कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि व्याप्ति होनी चाहिए व्यविचार नहीं हो दुष्ट शिला दर्शन दयाभाव का तो सुख दुख और अभाव से में सुख का अभाव, अभाव दुख का अभाव है शिला में पत्थर में दोनों का अभाव सुख दुख अभाव तो फिर दुखा भाव हो तो सुख कैसे हुआ विचार हुआ तो सिद्धांत कहता दृष्टान्त दृष्टांतिक और वैषमयाद नृष्टान्त तो लोष्ट शिला दृष्टान्त सुषमता है विषम बचो दृष्टान्त वचन हम सुचन दृष्टान्त वाक्य समान नहीं है दृष्टान्त दाष्टान्तिकारी दाष्टा के अनुसार नहीं कैसे नहीं आगे कहेंगे ओम ओष्टान्त तो से अनुकूल तम तो एवं उत्पादी दृष्टान्त दृष्टांति के अनुकूल नहीं है अनुकूल है इसको प्रतिपादन करते है मुखद विभ्याम पर दुख सुखो हनमुख सुखो दैन्य लोस्टे दुखा दूह न संभवे लोर्से अन्य को कष्ट होता है कभी कभी सुख होता है आपका प्रत्यक्ष होता है नहीं, नहीं अपने सुख दुख का तो प्रत्यक्ष होता है अन्य के सुख दुखों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता है फिर अनुमान करते कैसे मुख्य दैन पर दुख से वह हनम कल्पना करते हैं और मुख विकास आज पर सुखोहन सुखी हो गया मुख विकास खोल गया बड़ा प्रसन्न सुखी तो हो गया अगर मुख काला पड़ गया छोटा कर दिया तो दुखी हो गया कल्पना करते हैं। और लोस्ट में दैन्य आदि तो लोस्टे दुख आदि वो न है लोस्ट में मुख दैन्य मुख विकास है दोन से ना तो दुख का ना सुख का और वो कल्पनम सुख दुख का कल्पना देने की कल्पना नहीं होती दैन आदि अभाव दैन्य आदि से विकास अभाव दुख आदि नाम ऊ कल्पना ना कल्पना नहीं होती अन्य निष्ठ यो हो टीका में दुख सुख योर ऊन नम सुख दुख यो है आगे यथाक्रम दिया है मुख दैन्य विकास ध्यान यथाक्रम लगाने के लिए मुख दैन्य क्या कल्पना करते हैं दुख और विकास से सुख हो सकते इसलिए अन्य निष्ठ हो दुख सुख चाहिए सुख दुख नहीं दुख सुखन अन्य निष्ठ दुख का और सुख का उहन का कल्पना यथाक्रम मुख दैन्य विकासभ्याम लिंगाभ्याम कर्तव्य मुख दैन्य से दुख कल्पना मुख विकास से सुख कल्पना ये लिंग हेतु से करना है आयम दुखी विसन्न ये दुखी है क्योंकि इसका वदन मुख है संप्रति पन्नवत उभय उभय सम्मत कोई दुख है दुखी है मुखन है उसको दृष्टान्त करके अन्य में कल्पना करेंगे ये भी दुखी है विषण और दूसरे जगह तो अयम प्रसन्न बदन संपत्ति को निकन उभय दृष्टान्त कहीं कहीं स्थान में विवाद नहीं ये सुखी है वो कहता मैं सुखी और दोनों देखते ये देखो सुखी वो भी कहता है मैं सुखी हूँ सुना बड़ा कुछ हो गया तो मुख्य प्रसन्न है उसको दृष्टान दे करके अन्यथा कल्पना करेंगे एवं सुखी प्रसन्न बदन संपत्ति बनो चैत्या अनुमान के द्वारा सुख दुख कल्पना करते भगव के प्रकृति की मैं आयतम लोगों सुख दुख ऐसी कल्पना होती है प्रकृति में क्या हुआ तो कहते हैं लोष्टा में ना तो धन्य ना तो विकास है मुको का इसलिए वहा सुख दुख आदि की कल्पना नहीं होती लोष्टा दो आदि मुखद लिंगा भाव मुख दुख विकास रूप लिंग है सुख दुख वहन में भी न संभवती है लिंगा नहीं तो कल्पना नहीं होती अतः तक दुखाभाव न निश्चित हो सुख दुख कल्पना करे जहा सुख दुख कल्पना हो उसका अभा निश्चय करेंगे सुख दुखो कल्पना है नहीं हो तो उसका अभाव निश्चय नहीं कर सकते इसलिए भाव उसको दिष्टान्त तो नहीं देना इधानी पर के सुख दुखाध्याम स्वक सुख दुख वैषम्य सुख से अपने सुख में विषमता पर दुख के विषय अपने दुख में विषमता दिखाते है स्वकीय सुख दुखे भावो ततस्तो भाव वेद्योभूत नान्यत भावो भावी स्वकीय सुख दुखे तो न उहनीय नुहनीय स्वकीय सुख दुखे तो न उहनीय न कल्पनीय अपने सुख दुख की कल्पना नहीं होती तायो तायो है तत भावो भाव अनुभूत आयो वैद्य तयो सुख दुख है अपन में सुख है दुख है अनुभव होता है अनुभव से ही ग्रहण होता है कल्पना करने की नहीं तयो भाव क्यों सुख दुख भाव सुखी सुख दुख का भाव वैद्य अनुभूत आयो अनुभव से समझना है तो जहा अनुभव से सुख दुख होता है तद अभावी न अन्य तो सुख दुख के अभावी अन्य से नहीं कल्पना नहीं होती स्वक सुख दुख का अनुभव होता है तो सुख अभाव का दुख अभाव अपने सुख भावी अपने दुख भावी इसे कल्पना करनी पड़ती है कल्पना नहीं क्योंकि अनुभव से सुख दुख ग्रहण होता है तो अभाव का भी अनुभव होता है इसमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है तद अभावी न कल्पना से नहीं होती सुख दुख अभाव का अब परोक सुख दुखों की कल्पना होती स्वनिष्ठ सुख दुख और अनुभव सिद्ध तो आख दुख दोनों अनुभव न से न अनुमे तम विषय नहीं सुख्य सुख दुख तथ सुख दुख और भाव सदभाव कै सुख दुख का भाव का तो सद्भाव यथा अनुभूति आवेद्य अनुभूति के अनुसार ही समझना है जाना जाता है सुख जैसे सुख दुख प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं तथा तद अभावी तद अभाव तय अभाव तयोग सुख दुख और अभावी प्रत्यक्ष है अन्य अन्यस्मत अनुमान आदर नावगमे अपने सुख दुख का अनुमान करना पड़ता है किंतु प्रत्यक्ष नहीं अनुमान नहीं प्रत्यक्ष से ग्रहण होते है तो सुखीय सुख दुख पर सुख दुख से विलक्षण ही परोक सुख दुख का अनुमान होता है सबके सुख दुख तो अभाव का अनुमान नहींप्पन्न फलित क्या कहते हैं तथा सती स्वप्त दुखा भावुभतिरोधी दुखराहित सुखम निर्घ्न मिष्यता सुखम निर्घ्न मिष्य सुखा भावूति Atheist, तथा सती स्वच दुखा भाव अनुभूति तो अनुभूति तो अनुभूति तो। से ही अपने सुश्रुति में दुखा भाव का निश्चय होगा तो पहले सिद्ध कर दिया दुखा भाव सक अनुभूति तो, तो अनुभव तो अपने सुश्रुति काल में भी दुखा भाव अनुभूति से सिद्ध होगा विरोधी दुख राहितग जो दुखा भाव निश्चय हो गया सुखम निर्विघ्न का सुख निर्विघ्न सुख मानना पड़ेगा सुखाधेर अनुभव गम्य तो सती स्व्य सुख दुख अनुभव गम्य होने से सुखा भाव दुखा भाव ही प्रत्यक्ष गम्य पहले का, स्वुख तो स्वय सुन दुखा भाव अनुभव सिद्ध तो दुखाभाव सिद्ध हुआ तो दुखाभाव सिद्ध होने पर क्या हुआ तो भी कि मानना पड़ेगा सुख तो सुख विरोधी दुख से अभाव सुख विरोधी दुख नहीं तो निर्विघ्न तो का बाधरित सुखम इश्यता स्वीकृत अभी स्वीकार करना चाहिए तो। ये दुख का नहीं से सुख आगे सुख में प्रमाण भी देंगे पहले जितनी से चिंता करते है क्षयाद सुख साधन संपादन अन्य अनुपत्या सुख तो सुख मस्ती अवगम्य ते क्षयादि सुख साधन संपादन सोने के लिए सया बड़ा सुंदर करते लेकर के सुख साधन संपादन जो करते उसके अन्य अनुप सुखों के बिना ऐसे नहीं होगा अन्य अनुपतिपति प्रमाणे दिव्यात्या रात्रि भोजन कल्पियते व्यक्ति दिन में तो नहीं खाता है मतलब थोड़ा शरीर मोटा तगड़ा है तो, तो कल्पना करते रात्रि भोजन बिना अन्यथा अनुपपत्या पीनत्व से अनुपत्या दिवा भुंजान रात्रि भोजन बिना भिन्नत्व की अनुपति रात्रि भोजन नहीं करे तो इतना मोटा तगड़ा नहीं होगा तो अन्यथा अन्य रात्रि भोजन के बिना भिन्न स्थूल से सही होने से रात्रि भोजन की कल्पना होती है अन्यथा अनुपत्ति प्रमाणे अर्थापत्ति प्रमाण इसी प्रकार यहाँ भी सयाद सुख साधन संपादन अन्यथा अनुपत्तिया सोचते सुख नहीं होता तो सुख साधन संपादन भी नहीं करते सुख साधन संपादन करते सुख प्राप्ति के लिए यदि सुख नहीं होता सुख साधन संपादन भी नहीं करना चाहिए संपादन अन्यथा था सुखम बिना संपादन अनुपति से सुस्वती काल में सुखम अस्तित्व मेहते प्रमाणे सुस्वी में तो सुख के लिए महत्तर ना। महत्तर महत्व प्रयासे नृदुष्यादि साधन साधन संपाद्यते कुत संप्यते सुत समय सुक्तौ सुख त कृत महत्तर प्रयास न मृद्धयादि साधन संपाद्यते सुश्रुति काल यदि सुख नहीं होता तो बड़ा प्रयास करके मृदशया कोमलश्या करते हैं अर्थात कोमलशयादन संपादन अन्यता सुश्रुति में सुखम अन्न पड़ेगा तत्र सुख सुखम न भविष्य तथा सुश्रुति में सुख नहीं होता महत्व प्रयास बड़ा प्रयत्न करे के बहुविध वित्त व्यय सर्व्य पीड़ा ना महत्तर प्रयास क्या है बहुत धन खर्च करते हैं सयाह खाता सया आदि के लिए बहुत हजार हजार रुपया खर्च कर करते हैं वित्त व्यय शर्य पीड़न आदि के द्वारा बड़े सया सीधी करते कोमल मृदुरम कोम्रदि कशिप मंच आदि साधन कशिप है तकिया चटई मंच साधन संपादन करते सुख साधन कृत कस्मात्ना का संपाद्यते क्यों संपादन करते सुख नहीं होता न कत अन्य कोई कारण नहीं है, है। इस न सुसाधन संपादन करते है इसे सिद्ध होता है सुशुद्ध अवस्था में सुख है तभी सुख साधन संपादन करते अर्थापत्ति प्रमाण है अन्यथा अनुपत्ति अन्यथा अनुपत्ति के लिए दोसे अन्यथा उपपत्ति अन्य प्रकार यदि संभव है तो अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा विशेष नहीं होगा कोई व्यक्ति बहुत मोटा तगड़ा है तो रात्रि भोजन बिना बिना तो अनुपत्ति रात्रि भोजन कल्पना हो जाएगी नहीं होगी मोटा तगड़ा व्यक्ति को देखने से रात्रि भोजन कल्पना हो जाएगी नहीं। रात्रि में कोई नहीं खा करके मोटा तगड़ा हो सकता है <laughs> तो दिन में खाएगा अच्छी तरह से रात्रि में नहीं खाएगा मोटा हो सकता है तो मोटा तो देख को देखकर कर पीनत्व को देखकर रात्रि भोजन की कल्पना होती है ये अन्यथा उपब्धि होगी अन्य छा अनुप्ति कब दीवा अगुण दिन में नहीं खाते हुए रात्रि में नहीं खाता है तो पीनत नहीं हो सकता है कोई इतने कहेगी इतने मोटा है तो <laughs> रात भर खाता होगा ये कहते नहीं अन्यथा उपपति अन्य रात्रि भोजन के बिना भी मोटा हो सकता है ऐसी व्यक्ति देखा गया रात में नहीं खाते थोड़ा मोटा सागड़ा बलवान है बहुत लोग हैं रात में नहीं खाते दिन में खाते हैं कोई एक बार खा करके दो बार भी खाए सुबह खाए फिर चार बजे खाए थो सकता है नहीं तो यहाँ अन्यथा अनुपत्ति अन्य प्रमाण के लिए दोष होता है अन्यथा उपपत्ति अन्य प्रकार यदि पीनत्व तो हो सकता है दिन में खा करके यदि स्थूल हो सकते हैं, तो केवल स्थूल सब को कर रात्रि भोजन की कल्पना होती है अन्यथा उपपत्ति होने से अर्थापति प्रमाण प्रमाण नहीं होगा अर्थापत्ति के लिए दोष है अन्यथा उपपत्ति <laughs> अर्थापत्य अन्यथा उपपत्ति में जो अर्थापति प्रमाण सिद्धांत ने दिया सुख साधन संपादन अन्यथा अनुपत्या सुख में इसके लिए पूर्वपेक्ष शंका करता है अन्यथापति सुख नहीं होने पर भी साधन संपादन हो सकता है इसे सुख की कल्पना नहीं हो सकती अर्षापति प्रमाण से दुख ना साई तो रोगी दुख निवृत्ति के लिए कोई प्रयत्न करता है रूपक तो धन खर्च करते हैं दुख निवृत्ति के लिए तो मृदु मृदुश्यादि साधन है संपादन करते हैं सुख के लिए नहीं पूर्व पीछे कहता है दुख नाशा थे दुख निवृत्ति के लिए दुख है दुख निवृत्ति के लिए एतत तो मतलब मृदु आदि बहुवित्त धन संपादन के द्वारा मृदु खट आदि संपादन करते है सिद्धांत करता रोगी न तथा जो रोगी कष्ट प्राप्त करता है वो ठीक है रोग निवृत्ति के लिए कष्ट निवृत्ति के लिए सयाद साधन करता है जितने लोग सब सोते हैं, अच्छे सया साधन करके तो रोगी कष्ट पाने पर सुने हैं, है सुखी है सबको साधना बहुत है जिसके पास सब भोग साधन बहुत है पर्याप्त है भोग साधना तो भोग ही करता है या छोड़ कर सोता दुख निवृत्ति तो के नहीं भोग से जिसको प्राप्त होता है उससे अधिक सुख सुधि प्राप्त होता है जो रोगी है दुखी है चलो उसको मान ले दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है मृद सया आदि भव रोगी नोगीन था।, था तो सुखा है वो इतना आरोगी जो रोगी नहीं है मृद सया आदि संपादन करता है होता है उसके लिए दुखानिवृत्ति के लिए कहेंगे दुख ही नहीं इसलिए वहां मानना पड़ा सुखा है एवं निश्चय करो ये तथ का साधन तो संपादन दुख निवृत्ति फल कम नियतम दुख निवृत्ति साधन संपादन का फल दुख निवृत्ति है ऐसा निश्चित नहीं है क्योंकि रोगी के लिए तो हो सकता है जो रोगी नहीं है वो दुख उसके है नहीं दुख के लिए सयादि साधन ऐसा सिद्ध नहीं होगा रोगादी दुखे सती तद निवृत्ते तद होतु रोग आदि कोई दुख है तो दुख अनुभति के लिए चलो मुद्दे सया साधन करके सो जाता है तद तो जहाँ दुख है ही नहीं तो भी सया आदि संपादन करके सोता है निवर्त्य दुखा भावा, तो वहाँ निवर्त्य दुख है तद भावे दुख नहीं तो फिर तो संपादन दुख निवृत्ति के लिए कहेंगे सुखा है भाई तो अवगम्य थे सुख के लिए ही सया संपादन मानना पड़ेगा किसके लिए और के लिए जो रोगी नहीं है दुखी नहीं है इसलिए सुख के लिए ही सयाद संपादन होता है अर्थापति में अन्यथा उपपत्ति नहीं अन्य सानुपत्ति से प्रमाण से अर्थापति प्रमाण से में सिद्ध होता है तो। रोगी रोगी